विचार तीव्र संवेगा संवेगासन्न लक्षण लिख लेना वैराग्य लैराग्यशिष्ट साधनगत वैराग्यशिष्ट साधनगतलता अभिचिश्चार वैराग्य विशिष्ट साधनगता कुशलता अग्रसरता अभिरुचिश्चे कहने का तात्पर्य कि वैराग्य से विशिष्ट होकर जो व्यक्ति स्वसाधनों में अत्यंत कुशल हो अग्रसर हो और अत्यंत अभिरुचिवान पुरुष वह व्यक्ति को कहेंगे तीव्र संवेग वाला साधक उसमें भी अधिमात्र तीव्र संवेग वाला साधक है यह विभाजन नौ प्रकार का बनाने की जरूरत क्या पड़ी इसका भी कारण यही है पूर्वोक्त जो श्रद्धा जो उपाय सकल उपायों को सम्यक प्रकार से अपनाया हुआ साधकों में तारत में कोई तो सिद्ध है कोई अभी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पा रहा है कोई किसी को तो बड़ा देरी से होता है लगा हुआ है लगा हुआ है कई वर्ष लग जाते हैं और किसी किसी बहुत जल्दी ही हो जाता है क्यों होता है इसे? इसी के कारण इन्होंने यहां अब अपने आप में भी आप लोग देख लेंगे इतने लोग पढ़ते हैं लघु में तो भयंकर भीड़ लग जाती है एहत तो में टिकते कितने क्यों ऐसे सभी कैसे लोगों को पार भी नहीं कर पाते ने पार भी किया है तो उनमें भी कितने हैं जो परिपक्व है, पूरे पूरे के ज्ञान परिपक्वाले ताकि दूसरों को पढ़ाने में सक्षम हो कितने होते हैं? यही कठिनता है ना आप हर एक व्यवहार में आप इस प्रकार से विचार करके देखेंगे तो यह अनुभव सिद्ध हो जाता है एक ही विषय का ज्ञान को लेकर के एक ही विशेष विषय के व्यवहार को लेकर के एक ही विषय संबंधी किसी भी प्रकार क्रियाकलाप में आप देखेंगे तारतमता दिखाई देता है देखो दौड़ दौड़ते हैं 100 मीटर दौड़ 400 मीटर दौड़ सबको क्यों फर्स्ट प्राइज नहीं मिल जाता है, है? सब एक ही लाइन से दौड़ना शुरू किए है, हैं सब लगातार ताकत लगा रखे हैं लेकिन फिर भी उनकी सामर्थ्य में अपने आप, आप देखते हैं सभी चाहते तो है हम एक हमें आ जा है हमें स्वर्ण पदक मिले कौन नहीं चाह रहा से सभी चाहते लेकिन सबको मिलता नहीं है कोई देरी से पहुंच पा रहा है कोई एकदम जल्दी पहुंच जा रहा है और कई बार तो पहले वाले और दूसरे के मुझे बहुत फास होता है और कई बार ऐसी भी स्थिति होती है पहला कौन दूसरा कौन निश्चय करना मुश्किल आप अंकों के देखकर किसी नहीं कर पाएंगे आजकल तो इसलिए वो बना रखे ना कैमरा से खेच लेते हैं फिर उसको स्लो मोशन में चलाएंगे बिल्कुल देखेंगे किसका कि कदम हवा में या लाइन के पार पहले किसका पड़ा इतनी आसपास चलते हैं पता ही नहीं चलता है तो इसीलिए कहते हैं यहां पर किसी को शीघ्र पर सिद्धि हो जाती है कोई समय लग जाता है किसी को और कोई सिद्ध होता ही नहीं सारा जिंदगी लगे लगे खत्म हो गया कुछ नहीं मिला हाथ में, तो क्या फायदा है? इसलिए इनका कहना है कारण इस बात को ध्यान रखते हुए साधकों की अपनी क्षमता की तारतमता को ध्यान रखते हुए ही योग सूत्रकार ने यहाँ पर नौ प्रकार का भेद किया उस अंतिम प्रकार में भी पुनः तीन प्रकार कर दे रहे हैं देखिए साधन अनुष्ठान की शीघ्रता आसन्न तम बताना है अभी आसन्न बता दिया उसमें आसन्न कौन होगा आरंभ तो है तीन प्रकार के होते हैं मृदु मात्र तीव्र संवेग में भी मृदु तीव्र संवेद आसन ऐसा लो मृदु तीव्र संवेग मध्य तीव्र संवेग और मात्र तीव्र संवेग संवेद मात्र सभी में मात्र विशेषण जोड़ेगा ही क्योंकि मात्र का ही तीव्र संवेग विशेषण था तीव्र संवेद अधिमात्र था है उस तीव्र संवेग अधिमात्र में फिर तीन भाग कर रहे हैं मृदु तीव्र संवेग अधिमात्र मध्य तीव्र संवेग अधिमात्र और अधिमात्र तीव्र संवेद अधिमात्र अंत वाले में पुनः तीन हो गया तथोपि तो विशेष का तात्पर्य क्या है मृदु तीव्र मध्य तीव्र अधिमात्र तीव्र तीव्र का विशेषण बनेगा तथोपि विशेष तद विशेषान मृद तीव्र संवेग से थोपि विशेष विशेष मैंने पूर्वोक्त था केवल अधिमात्र तीव्र उससे भी विशेष है तद विशेषात मृदु तीव्र संवेगस्य से आसन्ना उस विशेष के अपेक्षा से केवल जो अधिमात्र तीव्र संवेग वाला है तीव्र संवेग अधिमात्र उसके अपेक्षा से मृदु तीव्र अधि संवेद मृदु तीव्र संवेग अधिमात्र ज्यादा श्रेष्ठ उस मृदु तीव्र संवेगा की अपेक्षा से तो तथो भी मध्य तीव्र संवेद से आसन तर मध्य तीव्र संवेद अधिमात्र वाला है वो आसन्नतर है उससे भी ज्यादा नजदीक है तस्मादी तो उससे भी ज्यादा अधिमात्र तीव्र संवेद अधिमात्र उपाय वाला वो जो है आसन तम ऐसे व्यक्ति को अनायास ही समाज लाभ समाज फल उसको समाज लाभ और समाज का जल कैवल्यदि की प्राप्ति में अब कोई देर नहीं लगता है आसन नाद तथोपि विशेष का मतलब यही है तथा तो आसन्नाद अभी विशेष आसन तरह आसन तमो अस्थित तरतम रूप भवती तो तो विशेष विशेष मन तरत्म रूपा आसन तर आसन तम नाम की विधि और अतिरिक्त होती आसन्नतम वह आसन्नतम क्यों हुआ क्योंकि तस दृढ़ भूम असंप्रज्ञा समाध लि सकी क्यूंकि अभ्यास करते दृढ़ भूमिता को प्राप्त हुआ उस को जब असंप्रज्ञा समाधि का लाभ हो जाने के बाद पुनः विान संस्कार तंग नहीं करते ये आसन तम वाला है न अंत वाला अधिमात्र तीव्र संवेग अधिमात्र ये जो अंत वाला है इससे पहले वाले सभी को क्या होता है समाधि में जाते तो हैं, लेकिन वहां से फिर लौटते हैं वित्तान संस्कार बार बार लाता है और फिर उसको जगत में दौड़ा देता है ये चक्कर उनका मिटता नहीं है। और जो आसन तम अधिमात्र तीव्र संवेग अधिमात्र उपाय वाला जो साधक है उसको ये वित्तान संस्कार दोबारा परेशान नहीं करते हैं वित्था तुम सन मनो एवं नश्य मन का ही नाश हो जाता है वह भी आप प्रकृति में लीन होकर के व्यक्ति कैवल्य को प्राप्त तथा प्रत्यक्षित ही स्वयं निर्विघ्न निरंतरता है उसका नतीजा क्या है समाज फलं का मतलब क्या है समाज लाभ होने का मतलब ऐसी समाज लाभ जिससे दो बार उसका व्यस्थान नहीं होगा और मन कहीं नाश हो जाएगा ये समाधि लाभ है और समाज का फल क्या है तब उसका जो प्रत्यक्ष जो पुरुष था वो अपने स्व महिमा में स्वरूप में निर्विघ्नता पूर्वक और निरंतरता पूर्वक ही स्थित रह जाता है यथा दृष्ट स्वरूप अवसन में कहा गया वह अवस्था इस आसन तम पुरुष को प्राप्त होता है अब शंका होता है महाराज इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी अभ्यास वेरा व्याभ्याम कह दिया आपने धन अब वो प्रक्रिया में इतनी लंबी कहानी है 18 प्रकार की समाधि लगा करके जो है एक से दूसरे दूसरे से तीसरे वैराग्य तो पाना बड़ा मुश्किल है ना एक समाधिया पहली वाली लग जाती थोड़ी सी समाधि है ना, थोड़ी सी रीति सिद्धि नहीं मिली जब तो बस आपने कह दिया किसी को बड़ा दुखी कोई होके आ जाता है अरे चिंता मगर ठीक हो जाएगा अब वास्तव हो गया तो क्या कहें ना आप अपने आप को बड़े सिद्ध महापुरुषमाने लगते हो देखो मेरा वाणी सत्य हो गया अब वो भी दस को प्रचार करेगा पचास आने लगेंगे धीरे नोटों की गड्ढी चढ़ेगी तो बजाब और भी गद्दी बन जाएंगे गद्दी पर बैठेंगे ना फिर वो थोड़ी सी केवल वाणी की कुछ सत्यता होने लग जाए किस को जब आशीर्वाद सत्य होने लग जाए इतने भी आदमी खत्म और यहां तो कहा पहुंचे वो आसनतम हो जाएगा क्या वो छोटी मोटी समाधियों से होने वाली छोटी मोटी सिद्धियों का पीछे आज जब बर्बाद हो सकता है तो यह मार्ग जो है समाधि को अपनाते सम्प्रज्ञा तो संप्रज्ञा सभी निर्वीज होता हुआ आसन तम होकर के कबिले सिद्धि के अनुकूल जो है धर्म में समाधि तक पहुंचना यह तो बहुत कठिन और बहुत लंबी प्रक्रिया लग रही है इसलिए उत्सुकतापूर्वक दूसरे कहते हैं और खतरे भी ज्यादा इस मार्ग में चलने के बावजूद भी गारंटी नहीं है इसमें निश्चय नहीं है आप अवश्य रूपे इस मार्ग से कबिले को प्राप्त करेंगे कहते हैं इस मार्ग से चलते वक्त एक और काम करना साथ में या तो उसी को ही करना तो भी आप पहुंच जाओगे वा कह दे रहे हैं ईश्वर प्रणिधान द्वारा से अवतरण कर दे रहे कि मेतस्नाद एवा आसन, नवा आसन तम समाधि बहुत अत से लाभ भवती अन्यो भी कश्चित उपायो न क्या इस आसनतम तम समाधि यही एक लाभ है मोक्ष का ये तरीका है ये तस्त एव आसन्नतम समाज अथ अत लाभ करने में अन्योपी विस्तृत उपायो बी कोई उपाय है या नहीं है ये विकल्प उठाया है तो सूत्रकार करते हैं और भी उपाय है ईश्वर प्रणिधान ईश्वर का प्रणिधान से इसका दो अर्थ ईश्वरे प्रणिधान आता ईश्वर हमारा विधान कर दे तो भी हो जाएगा क्या हम ईश्वर का शरणागत हो जाए तो हो जाएगा दो तरफ से ना आप ईश्वर के शरणागत हो जाते हैं आप ईश्वर के शरणागत होते ईश्वर की भक्ति जब करते हैं तो ईश्वर के मन में आता है इसका कल्याण हो जाए तब मोक्ष होगा इसलिए प्रणिधान मैंने भक्त विशेष प्रणिधान का अर्थ क्या है भक्ति विशेष आवर्जित ईश्वर है भक्ति विशेष से आपने ईश्वर को क्या कर लिया आवर्जित कर लिया अर्थ आपकी और, तो और अभिमुख कर लिया ईश्वर अब आपके बारे में सोचने लगता है जैसे कबीरा कहता है ना पहले मैं हरी हरी किया करता था अब हरी जो है कबीरा कबीरा करते मेरे पीछे पीछे घूम रहा है है ना? फिर चौपाई में ऐसे भी बोला है कबीर नहीं पहला ये होता है आपको चिल्लाना पड़ना पड़ता है राम राम भगवान का नाम लिया पड़ता है बड़ा कीर्तन करते हैं लोग होते हैं बड़े जोर जोर से पूरी दिमाग थक जाए चिल्ला चिल्ला करके ताकि दूसरा चीज मन में आवे नहीं इसलिए वो को डायबिटीज डाउन हो जाता है बहुत लाभ है ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है बहुत लाभ होता है उसमें कई बीमारियां दूर बिठल उठल उठल जोर से ऐसे जो जोर से नींद उड़ जा बात हाँ आनंद आता है उसमें भी बहुत आनंद है तो कितना अच्छी चीज है ना वो इस तरह से चलाता है दिमाग को बेहोश कर दिया चला चला के ताकि आप संसार के चिंतन ही ना कर सकेंगे जब वोश में फिर चालू करो है ना? चौबीस घंटा ही चले तब आप एक दिन वो भी आएगा उसको आपकी ओर देखना ही पड़ जाएगा वो आपकी ओर अभिमुख हो जाता उसको है उसको यहां पर कहते हैं आवर्जित अभिमुखी करता है कर लेता है कैसे कर लेगा वो प्रणिधान आप कर तम अनुगृणा जब उसके ओर अभिमुख हो गया ईश्वर क्या करता है उस साधक पर अनुग्रह करता है कैसे अनुग्रह करता है कदम अभिध्यान मात्र नहीं दी अभिध्यान मात्र से अभिध्यान मात्र से मतलब संकल्प करता है कि अमुक भक्त का कल्याण हो बस इस से काम हो गए तद अभिध्याद भी अथवा दूसरा ईश्वर अभिध्यान बने ईश्वर के प्रति शरणागत होने पर भी योगिना आसन्न तम समाज लाभ अर्थ ईश्वर के द्वारा आपका भला का सोचने पर या आप ईश्वर के शरणागत होते हो उभय अवस्था में यह योगी स्वत ही आसन्न हो जाता है तब भी उस ऐसा साधक को भी समाज लाभ होगा और समाज का फल हो जाएगा लेकिन उस भक्ति में कैसा होना चाहिए हित्व की कामना रहित तो। अव्य विचारी अन्यों तो मामकर गीता में कहा वह अनन्य भाव से होनी चाहिए भेद निष्ठा जो भक्ति है वो यहां पर कथन नहीं कर रहे हैं यहां जो भक्ति की आ जा रहा है वो अनन्य भाव से होने वाली भक्ति उस भक्ति के माध्यम से भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है उसमें भी क्या होगा भाई भगवान की कृपा से ही होगा बिना ईश्वर कृपा को कुछ नहीं होने वाला और पूर्वोक्त समाधि मार्ग से चलने वाला अनेक समाधि के मार्ग से चलने वाला जो व्यक्ति है वह भी ईश्वर की भक्ति करते रहता है तो निश्चित रूपेण उसको भी ईश्वर की रक्षा प्राप्त होता है नहीं तो सिद्धियों के चक्कर में वो फंस जाएगा इसलिए पतंजलि सूत्रकार हम कई बार बोलते हैं कि पहले समाधियों का वर्णन किया फल का लालच दे दिया और लालच देने के बाद आपको फल के क्या करना चाहिए उन साधनों का वर्णन कर रहे हैं और साधना पाद के बाद ये नहीं कहते कि साधन तुमने कर लिया तेरे को मोक्ष हो जाएगा सीधे कई बल का वर्णन नहीं किया बीच में उन्होंने कह दिया विभूति कर साधना करोगे तो मोक्ष नहीं मिलने वाला तुमको फिर क्या मिलेगा कभी विभूतियां मिलेंगे सिद्धियां मिलेगी देशी विदेशी देवियां आएगी तुम्हारे पास संभल के रहना कभी नहीं संभल के रहोगे तो कई बल दूर रह जाओगे यह सतर्क करने के लिए जान की विभूति पात्र बीच में डाला गया यदि उन विभूतियों के प्राप्त होने पर उसको लात मारता है ठुकरा देता है इस्तेमाल नहीं करता है वही व्यक्ति कबिले को प्राप्त है। उसका भी उल्लंघन करना पड़ता है तो अंतराया समाज हो सूत्र कहा है समाज में सब अंतराय है बाधक है प्रतिबंधक है इसलिए यहां पर भी देखना पड़ता है भक्ति करते व्यक्ति बीच बीच में माया है कि भक्ति भी एक साधन है योग भी साधन है अनेक साधनों में से है जिसने विकल्प दिए जा रहे हैं वो नहीं कर सकते ये ये नहीं कर सकते और आगे बताएंगे सबसे कठिन तो उसे थोड़ा सरल उससे सरल उसे सरल करते जाएंगे। लेकिन कोई भी उपाय को अपनाइएगा यदि वह सकाम अब करते हैं और भेद करते हैं तो कभी भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता वह निश्चित रूप में विभूतियों के जाल में फंस जाएंगे इसलिए यहां पर कहते हैं तब तो अभिध्याद अभी अपी, अपी शब्द के महत्व यहां पर है भाषिका यह कुछ बात ध्यान करने की अभिध्यानम मात्रा बढ़ता अनागत अर्थ इच्छा इदम असम अस्यातम अस्तु इत्या इच्छा का नाम अभिध्यानम अभिध्यान किसको कहते हैं अनागत पदार्थों में अप्राप्त विषयों की जो इच्छा और उस इच्छा की पूर्ति ग्रह सर्वसमर्थ ईश्वर कहता है इदम् अस्तुदिमतम अस्तु इदम् अस्तु ऐसा जो परमात्मा में इच्छा होती है उसका नाम अभिध्यान है वह किस पर अनुग्रह करता है हा? तम अनुगृणनाथ तम का भी अर्थ समझना है उस पर करेगा जो तप्यमानम पुरुषम प्रति तप्यमान पुरुष है उसी पर भगवान का अनुग्रह होता है पुरुष के अंदर तप्य भाव कैसे हो सकता है पुरुष तो, तो निर्गुण निराकार है तप्यमान पुरुष कैसे होगा ताप कैसे पुरुष में तो वहां पर समझना पड़ेगा सत्तम तप्यम बुद्धिभाव सत्वगुण ही या तप्य है और बुद्धि में विद्वान जो रजोगुण और तम गुण उसको तपारे हैं सत्व और पुरुष का संबंध ही बुद्धि में जो सत्वांश है उसी का तादात्म हो रखा है पुरुष के साथ सा बुद्धि के जो सत्व रज और तम में से सत्वांश के कारण से ही पुरुष के साथ तादात्म की भ्रांति हो रखी है तारस तादात्मता से विशिष्ट जो पुरुष होता है पुरुष अधिष्ठित बुद्धि के सत्वांश रूपा जो पुरुष है जीवात्मा है वह तप्य और उसी पुरुषी की चेतनता के अधीन होकर सत्वात्मक पुरुष को विभिन्न कष्ट देते हैं यही अथवा स्वयं ही व्रतादि के द्वारा भक्ति करने का मतलब कोई साधारण बात थोड़ी है भक्ति करना हाँ केवल कीर्तन कर दिया नाच लिया फरार खा गया इसे नहीं होता है कुछ है ना एकाशी व्रत करने बड़ा कठिन काम है वैष्णव बनना बड़ा आसान है कंठी पहन लेना बड़ा आसान है लेकिन कैसे करोगे वो काम दशमी तिथि जब लगती है उसी समय से खाना पीना बंद और केवल भगवान नाम सिंह कीर्तन करना है स्वाध्याय करना है पूरी दशमी, पूरी एकादशी और द्वादशी का दिन सुबह प्रथम याम के अंदर अतिथि का सत्कार करके तब स्वर्ण भक्षण करना है उतरे काल पर्यंत लगभग 48 घंटे पूरा तो है ही, ही है दो दिन हो गए ना दशमी का पूरा एकासी पूरा और तीसरे दिन घंटे हम तीन घंटा मन इक्यावन घंटों की जो है तपस्या है इक्यावन घंटे तक कम से कम आपको सोना भी नहीं खाना क्या सोना भी नहीं करते हैं कोई सब करते व्रत करने वाले वैष्णव क्या करते हैं कुछ नहीं कर रहे सब ढोंग है चलो जो रोटी पानी रोज खाती तो वो छोड़ दी इतना ही थोड़ा तपस्या है लड्डू वो वो मिला तो नहीं खाया तो एक तपस्या हो गई बस उतनी सी पुण्य है और कुछ नहीं हो रहा है वो थोड़ा सा पुण्य मिल गया दो पैसे का सौ रुपए का नहीं मिला दो पैसे का ही पुण्य मिला नहीं है इसलिए कोई भी चीज है कि भक्ति भी इतना आसान नहीं है उसके नियम नियमावली को समझोगे नार भक्ति पढ़िए अन्य को पढ़िए तो समझ में आएगा कितनी कठिनाई है किस प्रकार से किया फिर भी इसे तारते में बताए ना वो मृदु हो जाओ कुछ तो बन जाओ कहीं से शुरू करो जितनी होगी उतनी से शुरू कर दो ताकि धीरे धीरे आगे बढ़ोगे इसलिए इसमें भी तारतम्यता है भले भाई नहीं बताया यहाँ भी आपको मृदु मध्य तीव्र समझना है तीव्र में भी अपना मृदु मध्य तीव्र समझना है ये सारी चीजों का विभाजन इन भक्तों में भी यथा पहले योगियों में कहा गया है वैसे यहाँ भक्तों में भी समझना है समाज बहुत इसलिए अनुमान भी किया जाता है ना कि आपने कितनी भक्ति की है या नहीं की है ये तो आपके जन्म ही बता रहा आपको जो जन्म प्राप्त है यह जन्म जो हुआ है यही प्रमाण है कि हमारी पहले जो की गई सारी साधना भक्ति हो चाहे ज्ञान हो चाहे कर्म हो किसी भी प्रकार की अपनी साधना वो साधना कच्ची और अधूरी थी यदि वह पूरी होती तो जन्मी क्यों होता मुक्त होते होते इसलिए वहां पर कहा है ना महिमा स्तोत्र में एक श्लोक है जान पड़ते उनमें नहीं है मारकंडे संस्रम कारेश में जब पाठ होता है उसमें श्लोक जोड़े हुए है वह पुष्पादुर्भा जनम निपुरा पुरा रे न क्वा क्षण अब तम प्रणतवामन मुक्त सत्यहम नमन मुक्त सं अग्रे अनति सक्षव्यम तम अपराध दी एक श्लोक में सची बात स्वीकार करते हैं वहां पर पुष्पंताचार्य व पुष्प हमारे जो शरीर का प्रादुर्भाव हुआ है इसी से मनमान कर लेंगे अनुमितम जन्मिपुरा पहले मेरे जन्म हुए थे ये इसी से अनुमान हो गया व पुष्प प्रादुर्भावाद ही अनुमितम ही अनुमितम जन्मिपुरा उस जन्मनिपुरा पूर्व जन्म में क्या किया क्या नहीं किया वो भी अनुमान हो जा रहा है केवल पूर्व जन्म मात्र का अनुमान नहीं है जन्मनी सप्ने प्रयोग कर दिया पूर्व में जन्म था और उस जन्म में हमने आपको प्रणाम नहीं किया पुरारे न क्वापिक्षण एक भी क्षण सम्य प्रकार भ्रवंतम न प्रणतवान आपको हमने प्रणाम नहीं किया सच्चाई में इसलिए हमारा जन्म हो रखा यदि सच्ची भक्ति हो गई होती सच्चे मायने में समर्पण पर प्रणाम किए होते तो मो बुरा जन्म होता ही नहीं जन्म हुआ है लेकिन ज्ञापन कर रहा है पुरारे न क्वापिक्षण भगवंतम प्रणतवान नमन मुक्त सन अभी जन्म में हम आपको वास्तविक श्रद्धा वास्तविक भक्ति से पूर्ण समर्पण भाव के साथ आभेद बुद्धि से प्रणाम करवा हूं तो नमन मुक्त संप्रति अहम अतर अनुग्रह अहम अतनग्रह अहम अतनग्रह तो आगे मेरे को जन्म मिलेगा नहीं तो फिर आगे भी मैं आपको प्रणाम नहीं कर पाऊंगा न शरीर हो तब तो न प्रणाम होगा पहले शरीर मिला तो प्रणाम नहीं किया तो जन्म हुआ अब आगे अब प्रणाम कर लिया हूँ इसलिए आगे जन्म मिलेगा नहीं तो आगे प्रणाम नहीं कर पाऊंगा अतन अग्रप्य अनतिवान अतनु अग्रेप्यातिवान मैं प्रणाम नहीं कर पाऊंगा इति हे ईशम अपराधम दो अपराध है पूर्व प्रणाम नहीं किया एक अपराध आगे अपराध नहीं कर पाओगे, दूसरा अपराध इन दोनों अपराधों को क्षमा करने लायक आप करके निवेदन करता सक्षम ददितम अपराध दी कितनी सच्चाई है साफ स्वीकार कर रहे हैं हमारी भक्ति में कहीं न कहीं खोट है कहीं न कहीं गड़बड़ी है इसलिए जन्म होता है जन्म ही अनुमान कर दिया भावाद पुष्प्राउद जन्म जन्मनिपुरा पूर्व जन्मों में मैंने क्या क्या क्या नहीं किया वो इसी से अनुमान हो रहा है कि मेरा जन्म हुआ है क्या नहीं किया तो सातवर्य पुरारे नणतवान न मन नमन संपति प्रति अत अनुरग्रेप्यनतिवान नमन मुक्ता अहम् समतनुरग्रे अनति इसलिए इति तदिदपराधद्वी इसी प्रकार से कृष्ण के बारे में भी कहा है भगवान के भक्त ने कहा एकस्य कृष्ण से कृत प्रणाम दशा मेधावकृत्य दशाश्रेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय भक्ति की विशेषता कर्म में यद्यपि भगवान कृष्ण को प्रणाम करने का एक भी प्रणाम एकस्त कृष्ण से क्रध प्रणाम एक कृष्ण को किया व्य प्रणाम दशाश्रे यात्र बराबर फल देगा दस अश्मेध आपके बराबर फल है बोली लेकिन विचित्रता यह है कि अशाशमेधि का भी पुनर्जन्म हो जाएगा यानी कृष्ण प्रणाम का पुनर्जन्म नहीं होगा ये भक्ति की विशेषता है कर्म पुनर्जन्म दे सकता है यानी संयुक्त वास्तविक भक्ति हो जाए तो पुनर्जन्म नहीं देगा वो तो निश्चित मोक्ष देने वाला वस्तु है इसलिए हमें समझना पड़ेगा वह ईश्वर कर्ण है जिसका प्रणधान करना है वही शर्ण है जिसके हमें शरणागत होना है और जिसकी शरणागत होने वो हमारा भी ध्यान करे ताकि हमें कैवल्य प्राप्त हो जाए उस ईश्वर का लक्षण करने जा रहे हैं अर्थ तो प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त कहा कोयम ईश्वरों नाम प्रधान और पुरुष इन दोनों दो को हम समझते थे हैं, दो ही वस्तु लेकिन आप तीसरा टपका दिया अभी ईश्वर का प्रणधान करो पुरुष को प्रणधान नहीं करना है प्रधान का प्रणधान नहीं करना पुरुष प्रधान से भिन्न ईश्वर को प्रणधान करने जब बोल रहे हो वह ईश्वर कौन है ये समझाओ तो सूत्रकार पतंजलि महर्षि कहते हैं क्लेश कर्म विपाक परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर वह भी पुरुष ही है वो भी आत्मा ही विशेष है विशे लेकिन क्लेश कर्म विपाक और आश इन चारों से असंबद्ध अपरामृष संबद्ध असंस्पृष्ट पुरुष विशेष वो ईश्वर होता है अविद्यादि क्लेश क्लेष क्या है अविद्यादराग द्वेशा के वर्णन आएगा वही क्लेश समझो कुशला कुशलाणी के कर्माणी कर्म क्या है कुशला कद कर्म से लेना पुण्य और पाप कुशल कुशलगत पुण्य को अकुशल अकुशलगत पाप को धर्म और अधर्म पुण्य और पाप इन को लेना है तत्फलच विपाक और उन्हीं कर्मों का फल का नाम विपाक अर्थात सुख दुख दुखादी सुख दुख दुखादी का अनुभूति अनुकूल जात भोग कर्म फल विपाक आगे आएगा सूत्र जाति आयु और भो ये तीन का नाम विपाक योग दर्शन में ये विश्व हमेशा इन तीन चीजों को लिया जाता है जन्म जाति आयु माने आपका काल का निश्चय और उस जन्म के अंदर जितनी भी सुख दुख का जो भोग है सुख दुख वह भोग के अनुभूति यही कर्म का फल है जन्म आयु और भोग जाति अनुभोग सुख दुख काहा विपाक का तद अनुगुणा वासना आशया हर जैसा फल भोग करते हैं उसके अनुरूप जो वासनाएं होती है उसी का नाम यहाँ आशीष कर दिया चित्त भूमो आशिर दिखाशित भूमि में निरंतर वास करते हैं यह सोए पड़े हुए हैं छुपे हुए हैं चुपचाप पड़े रहते हैं मौका लेकर लेकर आपको तंग करते हैं इसे इनका नाम आशीर चित्त आ चित्तभूमण समन्तात शेरते आशय ते मनसी वर्तमान पुरुषे व्यपदीश्यद्यपि ये सब विचार होगा पुरुष निराकर है आपने कहा इनसे जो परामृष्ट पुरुष होता है और इस अपरामृ पुरुष विषय से ईश्वर है इसका मतलब इनसे परामृष्ट इनसे संबद्ध जो होगा पुरुष वो चीव है लेकिन पुरुष में होते ही नहीं ये कैसे कह रहे हो इन चीजों के संबद्ध पुरुष होता है इनसे असंबद पुरुष होता है ये व्यवहार तब होगा ना जब पुरुष में होते हों तो लेकिन ये तो पुरुष में होते ही नहीं ये तो पुरुष निर्भर निराकार है उसमें कहां से आएगा क्लेश कर्म विपाकाश है तब उसके जवाब में भाषकर कहते हैं वास्तव में पुरुष में नहीं आई है है तो ये चित्त में सब तेज मनसी जिसे हमने आशे के लक्षण में बताया इसे चित्त भूम आशे वर्तमाना है तो ये सब मन में चित्त बुद्धि में लेकिन वो पुरुषे विक्रांति है ना अभिवेक ख्याति के कारण से आप बार बार इसको पुरुष में नहीं जाते हो और जब तो पुरुष दुखी है पुरुष सुखी है पुरुष ही मर रहा है पुरुष जी रहा है पुरुष का जन्म हुआ इत्यादि आप बोलते हैं सफल व्यवहार पुरुष में हो गया अवेक ख्याति के अब जो मेहनत हो रहा है विवेक ख्याति के लिए ही हो रहा है बस विवेक ख्याति हो जाए ये झंझट समाप्त हो जाएगी तेज मनुष्य वर्तमान आप पुरुषंत वर सही तत्फल से भोगता है वही जो है ना फल का इसलिए भोक्ता बन जाता है इसलिए सांग योग में पुरुष में भोगतृत्व माना प्रकृति में कर्तृत्व पुरुष में कर्तृत्व नहीं है और प्रकृति में भोगतृत्व नहीं है पुरुष केवल भोगता है सुख दुखों को प्रकृति से भोग देती रहती है इसी कारण से कि ये दादृश जो तादात में अध्यास हो रखा है चित्र का सत्वांश पुरुष के साथ तादात्म्य अध्यास जो प्राप्त हो रखा है अविवेक जिसको कहा जाता है इनकी भाषा में उसी कारण से पुरुष में सकल व्यवहार हो रहा है फल से भोगता इसलिए उन सकल कर्म के जो विपाक हैं उसका भोगता पुरुष हो जाता है यथा वर्तमान जैसा सेना लड़ रही है है ना हार कौन गया जीत गया तो कौन जीत गया राजा जीत गया देश जीत गया देश हार गया है ना तो वहाँ क्वचित तो लोग गए हुए हैं आपकी पूरी जनता तो आने गई सारी तो मरी नहीं लेकिन थोड़े सैनिक देश के नाम पर लड़ रहे हैं देश के नाम पर खेल रहे हैं उनके जीत उनके हार से देशी जीत का देशी हार जैसे माना जाता है इसलिए कहते कि देखो यथा जय पराजय वो दृश्य वर्तमान है स्वामी उसी प्रकार से यहाँ पर भी शुद्ध काली सब कुछ जो चित्त में है उसको हम पुरुष में व्यवहार कर देते हैं यो ही अनेन भोगे न अपरा जो एकदश भोगों के द्वारा अपरामृष मैंने असंबद्ध है स पुरुष विशेष पुरुष विशेष का मतलब जीवात्मक पुरुष से भिन्न ईश्वर हो ईश्वर है उसी को हम ईश्वर कहते हैं कैवलियम प्राप्त तरह सन्ती चाहवा केवल देखिए भई यह ईश्वर एक होता है कि अनेक होता है क्यों ईश्वर एक क्यों हो जाएगा जो जो मुक्त होगा सब ईश्वर हो जाएगा ना क्योंकि जा आपका लक्षण उसमें चला जाएगा कि जो मुक्त है वह भी क्ले सिक्तर विभाग का अपराश रहेगा चला गया। तो वो एक बहुत ईश्वर हो जायेंगे जो जो मुक्त हो गए सब ईश्वर हो गए तो सैकड़ों ईश्वर हो जाए हो गए होंगे अभी तक पता नहीं कितने हैं और आप में से भी कितने बने होंगे क्या पता और सर ईश्वर आपसे लड़ते ना बड़ा आश्चर्य की बात है तो समाधान देते देखो जो जो मुक्त होता है भले लक्षण उसमें जाना है लेकिन ईश्वर नहीं हो सकता ते क्यों कैवल्यम प्राप्त केवल ही ना ही तीन बंधन कवल्यम प्राप्त अंतर ईश्वर और उनमें ये लोग बंधन का छेदन करके कवल्य को प्राप्त किए हैं और उसके यहां तो कोई बंधन तो ही नहीं छेदन पर प्राप्त नहीं है आते ये उसे समकक्षी नहीं हो सकते है एक तो भाई गोता खा के पास हो गया समझते ना गोता खा के पास होना आगे सभी लोग गोता खा चुके हैं ना एक आध बार समझते ही मैंने फेल होकर के किसी क्लास में फिर बाद में पास होना और पहली बार भी पास होने वाले में कोई अंतर नहीं क्या? है तो दोनों पास हुए लेकिन जब नौकरी आदि में जाएगा वो यही देखते हैं कितने बार गोता खा के पास हो रखा है पहली बार में इतनी मार्स लेके आगे बढ़ा है कि क्या है वो देखते हैं जो एक ही बार में आया है उसी को लेते हैं जो गोता खा के आने तो जाओ लघु पढ़ना और क्या करेगा नौकरी नहीं मिलेगा तो साधु बनेगा लघु पढ़ेगा कहने का मतलब दोनों में अंतर है ना है दोनों तो पास तो हो गए एक ही बार में हो गया और एक बार गोता खाते हुआ दोनों बहुत अंतर माने गए हैं संसार में है दोनों पाव उसी प्रकार यहाँ पर है। भी है ईश्वर भी इसलिए वो नित्य मुक्त है ये सब्दियोंक्त हो रखा है इसलिए ही नित्य मुक्त कह दिया उसको और ये जो अब ऐसे हो रहे हैं ये यह सब्दे यही योग में और वेदांत में फर्क हो जाता है अन्य रश साथ इन्होंने उस अलग पोटी रख दिया है ना यहाँ छेदन करके तीन प्रकार का जो बंधन है तीन प्रकार का कौन है प्राकृतिक वैकारिक और दाक्षिण बंधन प्राकृतिक बंधन प्रकृति लय वालों को मिलता है वैकारिक बंधन विदेहों को मिलता है और दाक्षिण बंधन सबको प्राप्त है दाक्षिण माने दक्षिणा देख करके किए जाने कर्मकांडों के ही सुख दुख का भोग के लिए ही जन्म जो होता वो दाक्षिण दक्षिण पूर्व दक्षिणापूर्वक तो कर्म आदियों का फलभोग्थ जो जन्म होता है उसका होता है दक्षिण बंधन दक्षिण देश से पैदा हो गया उल्टा तो नहीं लगाना है दक्षिणा दे करके कर... कोई भी कर्म कांड तो दक्षिणा आप पंडित को दो ना दो भगवान को तो चढ़ाना ही पड़ता है है, एक है ना एक रुपया अठारण दस पैसे चढ़ाती है दक्षिणा चढ़ा है कोई कर्मकांड होता ही नहीं दूसरे कहे दक्षिण कर दिया दक्षिणा आदि प्रदान पूर्वक किया जो कर्म वो कर्म फलभार्थ जो जन्म होने का नाम दाक्षिण बंधनम तो प्राकृतिक बंधन वैकारिक बंधन और दाक्षिण बंधन दाक्षिण बंधन जो होता है इन समस्त लोकों में होता है जो वैकारिक बंधन है इन लोकों में रहते हुए भी वह विशिष्ट रूप देवादि भाव को प्राप्त करता है विदेह कोटि में लिया गया पहले उसको और इस सबसे परे हो जाता है जो वह प्राकृतिक बंधन को प्राप्त किया हुआ होता है इन तीनों प्रकार के बंधनों को तोड़ के जो बना वह केवल मुक्त होता है कैवल्यम प्राप्त आकर ही संबह केवल बहुत सारे हैं बंधन आने कैवल्यम प्राप्त तीन बंधनों को तोड़ते तोड़ते तोड़ते तीन बार गोता खाए एकदर से तीन बार गोते खाने की ओर बाल मुक्ति को पाया है और वो ईश्वर से जाबंधो न भूतो न भाल और इन बंधनों का प्राकृतिक बंधन हो चाहे वैकृतिक बंधन हो चाहे दाक्षिण बंधन हो किसी भी प्रकार का बंधन ना पहले था ना कभी होने वाला है यही ईश्वर और मुक्त में अंतर है अति वर एक मुक्ति ईश्वर को प्राप्त उनकी नहीं होता वैसे उनके आत्मा अनेक हैं वो कभी एक तो होते ही नहीं सब गुल गुल हो जाए ऐसे तो कभी होता ही मुक्ति भी अलग रह जाता है ईश्वर अलग रह जाता है और सारे पुरुष अन्य बुद्ध अलग रह जाते हैं अलग रहते हुए भी व्यापक होते भी कोई आपस में समस्या नहीं होता है मुक्त का को भोग देती नहीं है इतनी प्रकृति की अपनी विशेषता है ऐसे उनकी अपनी मान्यता है यथा मुक्त से पूर्वा बंधकोटि प्रज्ञाए थे जैसे आप देखते मुक्त पुरुषों का पूर्व में बंधन के कोटि में थे नहीं? कोई न कोई बंधन में थे वो लोग वो ईश्वर में इस प्रकार का पूर्व में कोई बंधन कोटि का वर्णन नहीं हो सकता यथवा जिस प्रकृति पुरुष है उसका पुनर्जन्म हो सकता है उत्तरा बंधकोटी संभावित आगे में जगह पुनः बंधन का को कोटि में आ सकता है वो न ईश्वर से और ईश्वर के सर से भविष्य में भी कभी बंधन प्राप्त होने वाला हो ऐसा नहीं है स तो सदैव मुक्त है सदैव ईश्वरी वह नित्य मुक्त है वह नित्य ईश्वर है यही अंतर मुक्त और ईश्वर में